संक्षिप्त ब्रह्म पुराण ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नैमिषारण्य में सूत जी का आगमन पुराण का आरंभ तथा सृष्टि का वर्णन पूर्व काल की बात है परम पूणे में पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र बड़ा मनोहर जान पड़ता था वहां बहुत से मुनि एकत्रित हुए थे भाति भाति के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे पीपल पारिजात चंदन अगर गुलाब चंपा आदि अन्य बहुत से वृक्ष उसकी शोभा वृद्धि में सहायक हो रहे थे भांति भांति के पक्षी नाना प्रकार के मृगों का झुंड अनेक पवित्र जलाशय तथा बहुत सी बावड़ियां उस वन को विभूषित कर रही थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी वहां उपस्थित थे ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी सभी जुटे हुए थे झुंड की झुंड गौएं उस वन की शोभा बढ़ा रही थीं नैमिषारण्य के वासी मुनियों का द्वादश वार्षिक 12 वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ था जौ गेहूं चना उड़द मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था वहां होमकुंड में अग्निदेव प्रज्वलित थे और आहुतियां डाली जा रही थीं उस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से आए स्थानीय महर्षियों ने उन सबका यथा योग्य सत्कार किया ऋत्यों सहित वे सब लोग जब आराम से बैठ गए तब परम बुद्धिमान लोमहरषन जी सूत जी वहां पधारे उन्हें देखकर मुनिवरों को बड़ी प्रसन्नता हुई उन सब ने उनका यथावत सत्कार किया सूत जी भी उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करके एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए उस समय सब ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे बातचीत में अंत में सब ने व्यास शिष्य लोमहरषण जी से अपना संदेह पूछा मुनि बोले साधु शिरोमणि आप पुराण तंत्र छःो शास्त्र इतिहास तथा देवताओं और दैत्यों के जन्म कर्म एवं चरित्र सब जानते हैं वेद शास्त्र पुराण महाभारत तथा मोक्ष शास्त्र में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको ज्ञात न हो महामते आप सर्वज्ञ हैं अतः हम आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं बताइए यह समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ भविष्य में इसकी क्या दशा होगी स्थावर जंगम रूप संसार सृष्टि से पहले कहां लीन था और फिर कहां लीन होगा लोम हरशन जी ने कहा जो निर्विकार शुद्ध नित्य परमात्मा सदा एक रूप और सर्व विजयी हैं उन भगवान विष्णु को नमस्कार है जो ब्रह्मा विष्णु और शिव से जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले हैं जो भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं उन भगवान को प्रणाम है जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं स्थूल और सूक्ष्म सब जिनके ही स्वरूप हैं जो अव्यक्त कारण और व्यक्त कार्य रूप तथा मोक्ष के हेतु हैं उन भगवान विष्णु को नमस्कार है जो जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले हैं जरा और मृत्यु जिनका स्पर्श नहीं करती जो सबके मूल कारण हैं उन परमात्मा विष्णु को नमस्कार है जो इस विश्व के आधार हैं अत्यंत सुक्षम से भी सक्ष में है सब प्राणियों के भीतर विराजमान है छर अक्षर पुरुष से उत्तम तथा अविनासी हैं उन भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ जो वास्तों में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप है किंतु अज्ञानवष नाना पदार्थों के रूप में प्रतित हो रहे हैं जो विश््व की सृष्टि और पालन में समर्थ एवं उसका करने वाले हैं। सर्वज्ञ हैं जगत के अधिश्वर हैं जिनके जन्म और विनाश नहीं होते जो अव्यय आदि अत्यंत सूक्ष्म तथा विश्वेश्वर हैं उन श्री हरि को तथा ब्रह्मा आदि देवताओं को मैं प्रणाम करता हूं तत्पश्चात इतिहास पुराणों के ज्ञाता वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान संपूर्ण शास्त्रों के तत्त्वज्ञ पराशर नंदन भगवान व्यास को जो मेरे गुरुदेव हैं प्रणाम करके मैं वेद के तुल्य माननीय पुराण का वर्णन करूंगा पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने जो सुनाई थी वह पाप नाशिनी कथा मैं इस समय कहूंगा मेरी वह कथा बहुत ही विचित्र और अनेक अर्थों वाली होगी उसमें श्रुतियों के अर्थ का विस्तार होगा जो इस कथा को सदा अपने हृदय में धारण करेगा अथवा निरंतर सुनेगा वह अपनी वंश परंपरा को कायम रखते हुए स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा जो नित्य सद् सत्य स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है उसी को प्रधान कहते हैं उसी से पुरुष ने इस विश्व का निर्माण किया है मुनिवरों अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो वे समस्त प्राणियों के सृष्टि करने वाले तथा भगवान नारायण के आश्रित हैं प्रकृति से महत्तत्व महत्तत्व से अहंकार तथा अहंकार से सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न हुए भूतों के जो भेद हैं वे भी उन सूक्ष्म भूतों से ही प्रकट हुए हैं यह सनातन सर्ग है तदंतर स्वयं भू भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की ही सृष्टि की फिर जल में अपनी शक्ति का आधान किया जल का दूसरा नाम नारह है क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान के नृज से हुई है वह जल पूर्व काल में भगवान का अयन निवास स्थान हुआ इसलिए वे नारायण कहलाते हैं भगवान ने जो जल में अपनी शक्ति का आधान किया उससे एक बहुत विशाल स्वर्णमय अंड प्रकट हुआ उसी में स्वयं भू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए ऐसा सुना जाता है स्वर्ण के समान कांतिमान भगवान ब्रह्मा ने 1 वर्ष तक उस अंडे में निवास करके उसके दो टुकड़े कर दिए फिर एक टुकड़े से दुलोक बनाया और दूसरे से भूलोक उन दोनों के बीच में आकाश रखा जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया फिर दसों दिशाएं निश्चित की साथ ही काल मन वाणी काम क्रोध और रत की सृष्टि की इन भावों के अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने सात प्रजापतियों को अपने मन से उत्पन्न किया उनके नाम इस प्रकार हैं मरीच अत्रि अंगिरा पुलत्स्य पुलह क्रतु तथा वशिष्ठ पुराणों में ये सात ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं तत् पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया फिर पूर्वजों के भी पूर्वज सनत कुमार जी को उत्पन्न किया इन्हीं सात महर्षियों से समस्त प्रजा तथा 11 रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ उक्त सात महर्षियों के सात बड़े-बड़े दिव्य वंश हैं देवता भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं उक्त सातों वंशों के लोग कर्मनिष्ठ एवं संतानवान हैं उन वंशों को बड़े-बड़े ऋषियों बड़े ने सशोभित किया है इसके बाद ब्रह्मा जी ने विद्युत वज्र मेघ रोहित इंद्र धनुष पक्षी तथा मेघों की सृष्टि की फिर यज्ञों की सिद्धि के लिए उन्होंने ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद प्रकट किए तदंतर साध्य देवताओं की उत्पत्ति बताई जाती है छोटे बड़े सभी भूत भगवान ब्रह्मा के अंग से उत्पन्न हुए हैं इस प्रकार प्रजा की सृष्टि करते रहने पर भी जब प्रजा की वृद्धि नहीं हुई तब प्रजापति अपने शरीर के दो भाग करके आधे से पुरुष और आधे से स्त्री हो गए पुरुष का नाम मनु हुआ उन्हीं के नाम पर मनवंतर काल माना गया है स्त्री अयोनिजा शतरूपा थी जो मनु को पत्नी के रूप में प्राप्त हुई उसने 10000 वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके परम तेजस्वी पुरुष को पति के रूप में प्राप्त किया वे ही पुरुष स्वयं भू मनु कहे गए वैराज पुरुष भी उन्हीं का नाम है उनका मनवंतर काल 71 चतुर्युगी का बताया जाता है शतरूपा ने वैराज पुरुष के अंश से वीर प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक पुत्र उत्पन्न किए वीर से काम्या नामक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न हुई जो करदम प्रजापति की धर्मपत्नी हुई काम्या के गर्भ से चार पुत्र हुए सम्राट कुक्क्षि विराट और प्रभु प्रजापति अत्रि ने राजा उत्तानपाद को गोद ले लिया प्रजापति उत्तानपाद ने अपनी पत्नी सुनृता के गर्भ से ध्रुव कीर्तिमान आयुष्मान तथा वसु ये चार पुत्र उत्पन्न किए ध्रुव से उनकी पत्नी शंभु ने शलिश्टी और भव्य इन दो पुत्रों को जन्म दिया